भारतीय दर्शन द्वैत दर्शन जीव के भेद जीव के तीन भेद हैं मुक्ति योग्य तमो योग्य तथा नित्य संसारी मुक्ति योग्य पुनः पांच प्रकार के हैं देव जैसे ब्रह्मा वायु आदि ऋषि जैसे नारद आदि पितृ जैसे विश्वामित्र आदि चक्रवर्ती जैसे रघु अम्बरीश आदि तथा मनुष्योत्तम इन जीवों में अनेक तारतम्य हैं तमो योग्य पुनः दो प्रकार के हैं चतुर्गुणोपासक और एक गुणोपासक जो सच्चित आनंद और आत्मा रूप में ईश्वर की उपासना करते हैं वे तो चतुर्गुणोपासक हैं और जो केवल आत्मा को ही परमदेव भगवान समझकर उसकी उपासना करते हैं वे एक गुणोपासक हैं इस उपासना के द्वारा कोई कोई इसी शरीर में रहते ही मुक्ति पाते हैं और इनका आक्रमण नहीं होता जैसे त्रीर्ण जीव स्तंभ इत्यादि वे पुनः चार प्रकार के हैं दैत्य राक्षस पिशाच तथा अधम मनुष्य नित्य संसारी ये जीव सदैव सुख दुख भोगते हैं ये मध्यम मनुष्य ही होते हैं और अनंत हैं ये सदैव स्वर्ग नरक तथा पृथ्वी में घूमते रहते हैं जीव के स्वरूप में भेद रामानुज के मत में ब्रह्मादि जीवों में केवल संसार दशा में ही अंतर है मुक्त होने पर ये सभी जीव समान हैं और परमात्मा के साथ भी इनका सामने मोक्ष में हो जाता है तार्किकों के अनुसार भी मुक्ति दशा में एक तरह से सभी जीव समान हैं परंतु मुक्त जीव और परमात्मा में फिर भेद फिर भी भेद है क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ सर्वकर्ता और सर्वोत्तम है मायावाद में भी सभी जीव परमात्मा से अभिन्न हैं भेद तो केवल भ्रम है परंतु माध्यमत में संसार तथा मोक्ष दोनों ही अवस्थाओं में जीवों में भी परस्पर भेद है परमात्मा इन सब से भिन्न है इसी कारण मुक्त जीवों में परस्पर इनके काम संकल्प तथा आनंद में भी अंतर है और इसी से ये मुक्त जीव भी शुभ कर्म करते हैं इसी प्रकार परमानंद को पाए हुए आविर्भूत स्वरूप योगियों में भी परस्पर भेद है फिर भी जो मुक्त जीवों में साम्य कहा जाता है उसका अभिप्राय यह है कि उनमें दुखाभाव परानंद तथा लिंग भेद एक ही सदृश है और ज्ञान के भेद से परमानंद के आस्वादन में भी भेद है चौथा अव्याकृत आकाश इसे एक प्रकार से दिक ही समझना चाहिए सृष्टिकाल में इसमें न तो कोई विकार और न प्रलय काल में इसका नाश होता है इसीलिए इसे, इसे अव्याकृत कहते हैं इसे गगन साक्ष तथा प्रदेश भी कहते हैं यह नित्य है और अहंकार के तामस अंश से उत्पन्न भूताकाश से भिन्न है यह एक व्याप्त और स्वगत है पूर्व दक्षिण आदि विभाग इसके स्वाभाविक अवजव है इसी कारण जिस स्थान में सूर्यादि नहीं भी होते जैसे वैकुंठ में वहाँ भी पूर्व आदि दिशाओं का ज्ञान होता है भूतकाल से यह भिन्न है क्योंकि अव्याकृत आकाश रूप रहित कूटस्थ साक्ष विभू और क्रिया रहित है किंतु भूताकाश रूपयुक्त देहाकार में विकारशील तामस तथा अहंकार का कार्य रूप एक और अविभू एवं गतिशील है लक्ष्मी इसकी अभिमानिनी देवी है इन्हीं के अधीन यह है पांचवा प्रकृति साक्षात जैसे काल और तीनों गुणों का यह परंपरा जैसे महदादी का उपादान प्रकृति है इसी से यह द्रव्य भी है यह जड़ परिणामी तीनों गुणों से अतिरिक्त अव्यक्त और नाना रूपा है महाप्रलय के अनंतर नवीन सृष्टि का उपादान कारण होने से यह नित्य है क्षण लव आदिकाल के विभागों का भी कारण यही है इसी से व्यापक भी है इसकी अभिमाननी देवी रमा है जीवों में लिंग शरीर की समष्टि रूप प्रकृति ही है महाप्रलय में यह अकेली रहती है छठवां गुणत्रय तत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों के समुदाय को गुणत्रय कहते हैं भगवान ने सृष्टि काल में मूला प्रकृति से सत्व राशि रजो राशि तथा तमो राशि को उत्पन्न किया इसी से महदाद सृष्टि होती है सृष्टि के लिए इन तीनों गुणों में निम्नलिखित परिणाम रहता है तमस से दो गुना रजस और रजस से दो गुना सत्व तमोगुण महतत्व से दस गुना अधिक परिणाम का है महत्त्व के चारों ओर यह दस गुण तमोगुण घिरा हुआ है प्रकृति से पहले केवल शुद्ध तत्व उत्पन्न होता है सत्व और तमोगुण के मिश्रण से रजोगुण तथा सत्व एवं रजोगुण के मिश्रण से तमोगुण होता है रजोगुण में एक भाग रजस सौ भाग सत्व और एक बटे सौ भाग तमस है तमोगुण में एक भाग तमस दस भाग सत्व और एक बटी दस रजस है गुणों के इसी वैषम्य को सृष्टि कहते हैं सृष्टि काल में सत्वगुण कभी मिश्रित नहीं रहता है यह सर्वदा शुद्ध ही रहता है गुणों की साम्यावस्था को ही प्रलय कहते हैं रजोगुण से जगत की सृष्टि रजोगुण में विद्यमान सत्वगुण से स्थिति तथा तमोगुण से संहार होता है सत्व की अभिमाननी श्री रजस की अभिमानी भू तथा तमस की अभिमानी दुर्गा एवं ब्रह्मा है ब्रह्मा आदि भी गुणत्रय के अभिमानी देवता हैं सातवा महत्तत्व। इनका उपादान साक्षात गुणत्रय का अंश है सभी गुण महत्तत्व रूप में नहीं परिणत होते कारण महत्तत्व की अपेक्षा मूला प्रकृति दस गुण अधिक है प्रलय काल में महत्तत्व गुणत्रय में लीन हो जाता है उस समय महत्त्व बारह भागों में विभक्त होता है उससे दस भाग शुद्ध सत्व में एक भाग रजस में तथा एक भाग तमस में प्रवेश करता है और फिर सृष्टिकाल में शुद्ध तत्व का दस भाग तथा रजस का एक भाग तमोगुण के साथ मिल जाता है तब महतत्व की उत्पत्ति होती है इसमें तीन भाग रजस है और एक भाग तमस है इस प्रकार चारों भागों से युक्त महतत्व की उत्पत्ति होती है महत्त्व में विद्यमान रजोगुण में सत्वगुण का भी कुछ अंश है इसलिए महत्त्व में भी सत्वगुण का अंश रहता ही है इस महत्त्व का परिमाण तमोगुण की अपेक्षा दस गुण न्यून है ब्रह्मा तथा वायु आज अपने स्त्रियों सहित महत्त्व के अभिमानी देवता हैं आठवां अहंकार तत्व महत्त्वगुण महत्त्वगत तमोगुण के भाग से अहंकार की उत्पत्ति होती है इसमें दस भाग सत्वगुण एक अंश रजस तथा रज सजस का सत्रहवा हिस्सा तमस है यह महतत्व से दशांश न्यून है गरुण शेष रुद्र आदि इसके अभिमानी देवता हैं अहंकार के भेद इसके तीन भेद हैं वैकारिक तेजस तथा तामस नौवा बुद्ध तत्व महत् से बुद्धि तत्व की उत्पत्ति होती है यह दो प्रकार का है तत्वरूप तथा ज्ञान स्वरूप इनमें ज्ञान रूप बुद्धि गुण विशेष है यह तत्व नहीं माना जाता है तेजस अहंकार के द्वारा यह परिचित होता है ब्रह्मा से लेकर उमा पर्यंत इसके अपमानी देवता हैं। दस माम मनस्तत्व यह भी दो प्रकार का है तत्वरूप और इससे भिन्न वैकारिक अहंकार से मंदस्त तत्व की उत्पत्ति होती है रुद्र गरुण शेष काम इंद्र अनिरुद्ध ब्रह्मा सरस्वती वायु और चंद्रमा ये इसके अभिमानी देवता हैं तत्व भिन्न मन इंद्रिय है यह भी दो प्रकार की है नित्य और अनित्य नित्य मनोरूप इंद्रिय परमात्मा लक्ष्मी ब्रह्मा आदि सभी जीवों के स्वरूप भूत है। यह साक्षी कहलाती है इसीलिए यह चैतन्य स्वरूप है बद्ध जीवों का मन चेतन और अचेतन दोनों है किंतु मुक्तों का मन केवल चेतन ही है भगवान यद्यपि अपने स्वरूप से ही इन भोग भोगों को भोग सकता है तथापि जीव की देह में रहकर वह जीव की इंद्रियों के द्वारा ही भोग भोगता है अनित्य मनोरूप इंद्रिय ब्रह्मादि सब जीवों में हैं और यह बाह्य पदार्थ है यह पांच प्रकार की है मन बुद्धि अहंकार चित्त तथा चेतन मन संकल्प विकल्पात्मक है निश्चयात्मिका बुद्धि है अपने रूप से भिन्न में अपने रूप की मति को ही अहंकार कहते हैं चित्त स्मरण का हेतु है कार्य करने की शक्ति स्वरूप चैतन्य ही चेतना है